हमारे भक्ति भक्तिशास्त्र के जो निर्वाह हैं शास्त्र के जो शास्त्रीय रीति से आचार्य हैं जैसे श्री रामानुजाचार्य श्री मध्वाचार्य श्री निर्वाकाचार्य श्रीवल्लभाचार्य श्री, श्री रामानंदाचार्य ये ये नहीं मानते कि ईश्वर एक व्यक्ति के रूप में केवल है साढ़े ऐसा मानते हैं कि ये सारी सृष्टि है परमेश्वर से उत्पन्न हुई है परमेश्वर में है और परमेश्वर में लीन हो जाती है कभी इसका आदिर्भाव होता है कभी सर्वभाव होता है परंतु सृष्टि का कारण वही है अब देखो ये पृथ्वी है जो भगवान के चरणों में रहती है ये जल है और ये भगवान का एक द्रवित रूप है वही सूर्य चंद्रमा अग्नि है वही वायु है उनकी आंख का नाम सूर्य चंद्रमा है उनकी सांस का नाम वायु है उनके शरीर में जो अवकाश है उसको आकाश बोलते हैं ब्रह्मांड बड़ा क्या आकाश बढ़ा आपने कभी ध्यान दिया अरे ये जो पंचभूत है ना इसमें तो कोटि कोटि ब्रह्मांड बनते रहते हैं ये तो विराट के शरीर है पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश भगवत संकल्प ये तो महाराज अनादि अनंत जिसका कोई पारावार नहीं ये ईश्वर की महिमा है महात्म्य है कि वो सृष्टि को बनाता भी है और सृष्टि बनता भी है तो आप मन बना भवा का अर्थ ये लीजिए कि आप ईश्वर के इस वैभव को इस महिमा को आप अपने मन से सोचते हैं ईश्वर ने कैसे अपने भीतर संकल्प से आकाश बना लिया वायु चला दी तेजस तत्व बना दिया जल तत्व बना दिया पृथ्वी तत्व बना दिया अनंत को भी ब्रह्मांड जिसमें बनते हैं जिसके एक एक रोम रोमकूप में वो महान परमेश्वर कैसा है? मन मना भाव भक्त लोग कहते हैं कि ईश्वर की महिमा का आप मनन है। ये नहीं कि जैसे आप बेटे का बेटे की याद करते हैं वैसे ईश्वर की याद करना मैं वनाधत्व मई बुद्धि निवेशया जब ईश्वर के महिमा का आप चिंतन करेंगे आपका मन ईश्वर में जल नहीं जाएगा ईश्वर के ऐश्वर्य का चिंतन करो ईश्वर के महात्म्य का चिंतन करो मन मना भवा मई देव मन आघत्व मई बद अब दूसरी बात करिए जीव के प्रति ईश्वर का दृष्टिकोण क्या है इसका जनता है स्वभाव अति कोमल रजदीर स्वभाव भगवान का स्वभाव अत्यंत कोमल है अपराधी वर्ग को समझता वो किसी को अपराधी समझकर उस गृतू पर क्रोध नहीं करता स्वभाव ईश्वर के स्वभाव का चिंतन है बाकी कोमल रघु बड़ा कोमल बड़ा कोमल गुरु स्वामी जी कहते हैं उमा राम स्वभाव जो भी जाना ही भजन सभी भाव है भगवान के करुणा कोमल तो स्वभाव का जो स्मरण करता है रस ही रस है रसही रस है उनको तो पापी पुण्यात्मा की स्वंग है ना कहीं दरवाजा बनते ही नहीं है साप भी भगवान को प्राप्त कर, कर लेता है ईद भी भगवान को प्राप्त कर लेता है कौआ भी भगवान का भक्त होता है तोता भी भगवान का भक्त होता है सब सबको तो अपने गले से लगाते हैं पापी से पापी पापी से पापी उसको भी अपने गले से लगाने के लिए तैयार हैं, प्रभु मुहूर्ति कृपा है कृपयी भगवान का स्वभाव है जैसे सबके ऊपर सूरज अपनी रोशनी बरसता है चंद्रमा चांदनी बरसता है जैसे हवा सबको तो सांस देती है ऐसे भगवान सबके ऊपर अनुग्रह करता है आप किसी पर नाराज होोगे तो खाना देना बंद कर दोगे, अपने घर में आना बंद कर दोगे। लेकिन ईश्वर अपने घर में रहना बंद नहीं करेगा ईश्वर तो भोजन देना बंद नहीं करेगा ईश्वर ये नहीं कहेगा कि हम तुमको साथ देने के लिए हवा नहीं देंगे क्योंकि तुम तो अच्छे आदमी नहीं हो, हम घूमने के लिए आकाश नहीं देंगे ऐसा हमारा झुड़ाव सरिष्ठ स्वभाव है उसका कोई तो नाम रख लो उसका कोई रूप बना लो नहीं? उसको जैसा कैसा मान लो कभी कभी नाराज होने का नाम है तो भगवान का दृष्टिकोण हमारे प्रति कितना उदार है कितना कोमल है कितना दयालु है कितना वात्पर्य है भगवान में भगवान के स्वभाव का स्मरण अच्छा करो और पूर्ण महाराज अभी कभी प्रगट होता गजेंद्र ने पुजारा बहस लक्ष्मी भोजन विश्व सेन जिले जो खड़ाव मरती थी सो सब चोरी खड़ाव पहले तो नहीं आए थे, गजेंद्र का उतार कर जरूर तब चढ़ते नहीं आए थे ऐसे दौड़े ऐसे दौड़े नंगे पांव अपने भक्त का उद्वार करने के लिए भगवान ऐसे दौड़े ये देखते हैं ये उस समय गुण प्रकट हुआ जब गजेंद्र ने उनसे पुकारा रहता तो हमेशा है पर प्रकट होता है कभी कभी तो भगवान की महिमा भगवान का स्वभाव भगवान का गुण और भगवान की लीला ये बात आपके ध्यान में है कि नहीं कि पुकारा तो साथ गजेंद्र ने और इतनी जल्दी करके आया लक्ष्मी भी नहीं भोजन भी नहीं खड़ा भी नहीं गरुड़ भी नहीं कूद पड़े पानी में जहां मेरा भक्त डूब रहा है मैं भी वहीं चल के डूबूंगा डूब पड़ता कूद पड़े हो परंतु ये देखो अद्भुत कि गजेंद्र का उद्धार बाद में हुआ ग्राह का पहले हुआ आपके ध्यान में ये बात है भागवत पढ़ते हैं आप आई होगी आपके ध्यान में ग्रह का उद्वार पहले, पहले हुआ गजेंद्र का बाद में पहले ग्राह को देखा उन्होंने कहा है कि बोले हमारे भक्त के पांव में अरे गजेंद्र तो हमारे चरणार विद का स्मरण करता है और ग्राह ने तो गजेंद्र का शरणा रविन्द्र पकड़ सकता है <laughs> हमारे भक्त हमारे दास भी शरण में आ गया है कैसा बाबा जा तू पहले बैकुंठ, ग्राह को पहले बैकुंठ में भेजा फिर गजेंद्र को बैकुंठ में भेजा फिर महाराज धीरे धीरे लक्ष्मी जी आ गए और बैकुंठ से हो वो आ बोले महाराज आपको वहां से दौड़ के यहां बार बार आना पड़ता है मतलब लोग पुकारते हैं तो आओ अब यहीं रह जाए सब भगवान ने रमा बैगंत बना के गजन को उद्धार करने वाला जो अवतार था वो ब्राह्मण अवतार था वो आज के ध्यान में वो कि थोड़ी देर के लिए थोड़ी देर के लिए नहीं मनमंथर करके देखा हरिण्याम हरिमेदा बाप का नाम हरि हरिमेधा हो गया माता का नाम हरिणी हो गया और गजेंद्र को उद्धार करने वाले भगवान धरती पर रहेंगे बोले अब नहीं जाएंगे बचपन में तो बार बार यहाँ लोगों के लिए आना पड़ता है लक्ष्मी जी रेखा यही रहे यही रहे तो लीला भगवान रूप भगवान आपके ध्यान में ये है कभी भक्त के ऊपर कोई संकट आ जाए तो लाठी उठा के उस संकट डालने वाले से लड़ने नहीं जाए दिन रात चक्र घूमता रहता है हाथ में बोला दिन रात चक्र काय के लिए तो भक्त का संकट दूर करने के लिए दूर हो संकट तो चक्र मार दें और निकट हो संकट तो गदा से मार जब भक्त की जीत हो जाए तो हंस बजा दें और ले बाबा हमारा दिल दिल मुट्ठी में लेकर रहते हैं वो है बदमेहन बदमुश कमल वो भगवान का दिल अपने हाथ में रखते हैं कब दे दें भगवान को कब देते दे। हैं और बड़े दिल फेंकते हैं भगवान चाहे जब दिल फेंकेंायण भगवान का महात्म्य भगवान का स्वभाव भगवान का गुण भगवान का रूप भगवान की लीला भगवान की वेशभूषा है आहा। और और ऐसे भगवान से आपका कोई संबंध है कि नहीं रिश्तेदार की याद तो बहुत आती है महाराज ऐसा देखते हैं ईश्वर भूल जाता है धर्म भूल जाता है गुरु भूल जाता है संत भूल जाता है अपने नित्य नियम भूल जाते हैं और अपने रिश्तेदार अपने रिश्तेदार को खुश करना चाहते चाहता है ठाकुर तो जी तो अपने घर के हैं बाद में भोग लगा रहे हैं मैं तो मान लो अपने घर के हैं भाई एक दिन भूखे ही रह जाएंगे तो क्या है अपने घर के गोपाल जी तो अपने घर के, तो के हैं और पूर्णमासी पूर्वानी कहते थे गोपाल जी की पूजा करने जा रही थी इतने में आ गया निमंत्रण तो अच्छा अच्छा पूजा बाद में करेंगे गोपाल जी बैठे रहो तो क्यों है? बोले कि पांच रुपया दक्षिणा है और पूरे पूरे लड्डू हैं है? तुम्हारी पूजा तो हम बाद में भी कर लेंगे पहले लड्डू और दक्षिणा लेके तो आवे है तो ये महाराज संसारी लोग जो हैं वो अपने रिश्तेदारों से ज्यादा प्रेम करते हैं ईश्वर से प्रेम नहीं गुरु से प्रेम नहीं संत से प्रेम नहीं धर्म से प्रेम नहीं अपने कर्तव्य से प्रेम नहीं पैसे से ज्यादा प्रेम होता है खुदा के नाम पर एक पैसा बाबा खुदा के नाम पर एक जिसके यहां ब्याह में लाखों रूपया खर्च हुआ हमने देखा जब ब्राह्मण को ब्याह कराने की दक्षिणा देनी हुई तो बोले महाराज पच्चीस रूपया ले लो तुम्हारे दो तो घंटे लगे और क्या ले गे? अब उस ब्राह्मण को विवाह करने की योग्यता प्राप्त करने में जो व्याकरण पढ़ना पड़ा है भेद पढ़ना पड़ा है काब् साहित्य पढ़ना पड़ा है उसके लिए तपस्या करनी पड़ी है धन कमाना छोड़ना पड़ा है नौकरी छोड़नी पड़ी है उस पर आपका ख्याल छोड़ेंगे दो तो घंटा लग जाएगा मानूस रिश्ते पर आपका कितना आकर्षण है देखो तो भगवान ने कहा बाबा जब तुम रिश्ते से ही प्रेम करते हो तो हमसे भी एक रिश्ता जोड़ लो ना हमको भी रिश्तेदार बना लो एं? कुछ दादा बना लो नाना बना लो बाप बना लो सूफा बना लो बहनोई बना लो एं? बोले नहीं नहीं हम तो तुमको अपना साला ही बनाने गए आहा, बना लो और हमसे रिश्ता तो जोड़ो अर्जुन तो अपना साले ही मानता वो कृष्ण से सखा भी थे साले भी थे भाई भी थे आप देखना फुरे फुरे भाई थे अर्जुन और कृष्ण फुतेरे और ममेरे समझो फुटेरे ममेरे भाई थे अर्जुन फुसेरा था और कृष्ण ममेरा था और साले भी महाराज सुभद्रा के भाई होने के कारण साले भी मित्रता भी थी स्वामी ही थे तो एक संबंध अपना आप भगवान से बनाओ एक ना बने तो बहुत से बना कभी कुछ कभी कुछ कोई बात नहीं वो तो, तो सब हैं तो अब आप भगवान का चिंतन कैसे करोगे उनकी महिमा का चिंतन उनके स्वभाव का चिंतन उनके गुण का चिंतन उनके रूप का चिंतन देशभूषा का चिंतन लीला का चिंतन अपने संबंध का चिंतन और सेवा का चिंतन बोला संबंध के अनुसार सेवा करोगी जैसे अपने घर में मेहमान आने पर आप उसको चाय पिलाते हो वैसे भगवान को भी कभी तो चाय पिला दिया करो। चाय पिलाने में कोई नहीं है पता इसमें कोई धर्म की हानि नहीं है और तो पत्रम पुष्पम फलन को हम तो खाते ही हैं उसमें पत्रम जो है ना उसमें चाय को ले लो कोई अरस नहीं तुलसी पत्रम होता है तुलसी पत्रम होता है बिल्लो पत्रम होता है हैं? तो चाय पत्रम भी रख लो, कोई बात तो... नहीं फिलह चाहे कभी कभी नाश्ता करा दो भगवान को थोड़ा भोजन करा दो उनके सिर में तेल लगा दो, उनके बाल में कंगी कर दो उनका पांव दबा दो उनकी छाती से लग जाओ अपने संबंध के अनुसार अपने रिश्ते के अनुसार भगवान में मन लगाओ मन बना भवो तो महात्म ज्ञान स्वभाव ज्ञान गुण ज्ञान रूप ज्ञान लीला ज्ञान और वेशभूषा का ज्ञान संबंध का ज्ञान ये भगवत ज्ञान प्राप्त करने में अपने मन को लगाओ संस्कृत में मन शब्द का अर्थ ज्ञान होता है वो मनरी अवगोधन भगवत ज्ञान से अपने बुद्धि को अपने हृदय को भरो पर रूखा सूखा ज्ञान नहीं भगवान ने कहा रूखा सूखा ज्ञान नहीं असल में एक तरह के ज्ञान का नाम ही धर्म है और एक तरह के ज्ञान का नाम ही भक्ति है और एक तरह के ज्ञान का नाम ही भोग है आप ध्यान दो तो मालूम पड़ेगा ऐसा लगता है ना कि हमने हाँ रसगुल्ला खाया जी नहीं जब रसगुल्ला आपने जीप में डाला जीप पर तो उसके स्वाद का ज्ञान हुआ अच्छा जब रसगुल्ले के स्वाद का ज्ञान न हो चीज मीठा है बहुत बढ़िया है ज्ञान न हो तो बोले बाबा कड़वी चीज डाली मुंह में और उसका ज्ञान न हो तो कड़वी चीज का ज्ञान हुआ तो थूँ थूँ कर दे, दे। और मीठी चीज का ज्ञान हुआ तो आ, उसको ग्रह निकल गया तो असल में अनुकूल ज्ञान में ज्ञान की अनुकूलता में रखाता है और ज्ञान में जब प्रतिकूलता का आरोप हो जाता है है ना तब उसमें द्वेष आता है तो ये जो भक्ति है भगवान की ये है तो ज्ञान ज्ञान ही ज्ञान ज्ञान नहीं ज्ञान बोला भगवान का ज्ञान जैसे तुम्हें अपनी चहेती का ज्ञान होता है अपने मंगलकर का ज्ञान होता है अपने पति का ज्ञान होता है ये ज्ञान पहले से नहीं रहता है वो बाद में आता है जन्म के जन्म के दो चार बरस तक आपको अपने चहेते का या मंगेतर का ज्ञान कहाँ होता है अपने कद्दू पाँव धोने के लिए नहीं होता वो हाथ धोने के लिए नहीं होता काय के लिए होता है पीने के लिए होता है हैं तो ज्ञान तो सब काम आता है वो सामान्य है ज्ञान बुरा समझो पूरे बुरे, बुरे का ज्ञान हो तो छोड़ दो अच्छे का ज्ञान हो तो पकड़ लो, ज्ञान तो छोड़ने पकड़ने के काम आता है शत्रु का ज्ञान हो तो उससे द्वेष हो जाता है मित्र का ज्ञान हो तो उससे स्म हो जाता है तो ज्ञान तो सार्वजनिक है सब काम के लिए होता है लेकिन जब उसमें प्रीति प्रीति की मिठास प्रीति का माधुर्य डाल दिया जाता है तब उस प्रीति विशिष्ट ज्ञान का ही नाम विशेषण हो गया हो विशेषण हो गया विशेषण आप समझते हैं हाँ। हाँ। आप नंगे से, बाथरूम में से नंगे से, अपने कमरे में से नंगे से, है ना? और जब बाहर निकले तो बहुत बढ़िया कपड़ा पहन के निकले तो विशेषण हो गया ना हाँ विशेषण हो गया एक कमल है तरह तरह का होता है पर उसमें नीलमा जो है वो विशेषण है नीला कमल लाल कमल पीला कमल आप अपने ज्ञान को रंगिए कहा से रंगिए किससे रंगिए बोले भगवान के प्रेम से तो जहां भगवान के प्रेम से ज्ञान को रंग देते हैं वहां उसका नाम ज्ञान का ही नाम भक्ति होता है अज्ञानी जो है यदि भगवान के बारे में कुछ मालूम ही न हो तो किसकी भक्ति करेगा नाम तो मालूम होगा कम से कम कि उनका नाम ओम है कि उनका नाम राम है कि कृष्ण है कि नारायण है कुछ न कुछ मालूम नहीं होगा तो भक्ति कहाँ से होगी इसलिए अपने ज्ञान में भगवत संबंधी जो आपका ज्ञान है उस ज्ञान में जब आप प्रेम जोड़ेंगे तो वेदांति लोग कहते हैं कि कैसा प्रेम होना चाहिए भगवान में क्योंकि तो जैसा अपने आप से जिसको तुम अपना मैं मानते हो उससे जितना प्रेम करते हो उतना भगवान से करो क्षा अच्छा भाई अपनी प्रेयसी से जितना प्रेम करते हो उतना प्रेम भगवान से करो अपने पति से जितना प्रेम करते हो उतना भगवान से करो पति से प्रेयसी पत्नी से वो पत्नी नहीं एल्जिक पत्नी से नहीं बार भी बात है बनारस तो में पति पत्नी में झगड़ा हुआ पत्नी के भाई रहते थे वृंदावन में वो वहां से रूट के अपने भाई के घर चले आये वृंदावन अब पति भी महाराज पीछे पीछे मनाने के लिए आए तो दोनों की पंचायत आई मेरे पास है। हमारे पास पति पत्नी की बहुत पंचायत आती हो हमको इतना मालूम है आप लोग अगर दो चार घर की जानते हो तो हम हजार घर के जानते और किस किस बात पर लड़ाई होती है कैसी कैसे होती है कैसे मनते हैं वो भी हमको मानते मनाना भी हमको आता है तो आप लोग आधा मत <laughs> तो, तो मैंने मनाया उसको पत्नी को मना दिया दोनों को एक साथ बैठाया आ, दोनों में बातचीत होने लगी मैंने हंसी हंसी में कह दिया कि आओ अब हम तुम दोनों का फिर से ब्याह कर देते हैं अरे महाराज पत्नी तो चिल्लाई कि अगर दोबारा ब्याह करना है स्वामी जी तो मैं इनके साथ बिल्कुल नहीं करूँ <laughs> ये बट सावित्री के दिन जो पूजा करते हैं ना तो उसमें संकल्प करते हैं जन्म जन्म हमको यही पति के रूप में मिले तो कई पत्नियां कहती हैं कि महाराज और सब ठीक है बस बड़ सावित्री कर लेते हैं लेकिन ये संकल्प तो हम नहीं कर सकते <laughs> <laughs> तो सचमुच का प्रेम अपने प्रियतम पति से जितना होता है अपनी प्रेसी पत्नी से जितना होता है उतना आप भगवान से जोड़िए अच्छा अपने पुत्र से जितना प्रेम होता है जैसा होता है वो जोड़िए अपने मित्र से जितना होता है वो जोड़िए अपने स्वामी से जितना प्रेम होता है उतना जोड़िए और स्वामी के प्रेम में थोड़ा अंतर होता है वो बात आपके ध्यान में हो कि नहीं हो जैसे एक मुनि है वो तो अपने सेठ के प्रति बहुत ईमानदार रहो पूरी ईमानदारी से उसकी सेवा करता है वो दुकान का माल कहीं भेजने को कहे तो भेज देता है हाँ दुकान दूसरी दुकान का माल उसके पास भेज देता है हाँ। उसको कहता हिसाब किताब ऐसे बनाओ तो बना देता है अपने मालिक के लिए झूठ भी बोलता है है तो ना झूठी वही खाता झूठा वही खाता भी बनाता है आजकल तो महाराज जो लोग हिसाब किताब देते हैं कोई कोई होंगे दुनिया में ऐसे जो तो बिल्कुल सच्चा देते होंगे हमारी जानकारी से तो बिल्कुल परे हो गया है तो, भगवान मुनीम को कह देता है मालिक की तो अब तो मिस दुकान का काम नहीं दूसरी दुकान का काम समाज वहां भी चला जाता है लेकिन महाराज सेठ से प्रेम तो बहुत करता है ईमानदार तो बहुत है परंतु वो चाहता है कि सेठ यहां से हमको जो कुछ मिले वो हम अपनी पत्नी को दें पुत्र को दें स्वयं खाएं पिए तो देखो उसका प्रेम तो है अपने पुत्र से पत्नी से अपने शरीर से और आश्रित है वो सेठ के तो ईश्वर को जब स्वामी मानते हैं तो आश्रित तो होते हैं ईश्वर के जरूर लेकिन प्रियतम भी ईश्वर हो और स्वामी भी ईश्वर हो ये होने में थोड़ी कठिनाई आती है तो वल्लभाचार्य जी ने इसका समाधान बताया कि आप प्रेम कीजिए पत्नी से भी पुत्र से भी पति से भी भाई से भी मित्र से भी परंतु सबसे ज्यादा प्रेम ईश्वर से ही कीजिए सर्वतोधिका सबसे अधिक प्रेम कीजिए परमेश्वर से तो अब भक्ति का मत भक्ता, भक्ति अस्यास्ती इसी भक्ता जिसके हृदय में भक्ति है सेवा है भजन है किसकी बोले भगवान की? हे बाबा बोले तो एक होती है प्रांत भक्ति एक होती है राष्ट्र भक्ति एक होती है मानव भक्ति एक होती है समाज भक्ति आप भक्ति तो देशभक्त बहुत होते हैं भगवान बोलते हैं बाबा मत भक्तो भवन देश तो बहुत छोटा होता है प्रांत और छोटा होता है परिवार खुद और छोटा होता है मानव से प्रेम है तो पशु अलग हो गया देवता अलग हो गया मिट्टी पानी अलग हो गया। तो मधभक्त का अर्थ होता है कि ऐसा कोई न बज जाए जो तुम्हारी भक्ति का विषय ना हो सर्वात्मा है प्रभु हो, मधक्तक का अर्थ समझो सर्वात्मा जब स्कूल जगत है इसकी आत्मा भगवान इसकी सेवा हो पेड़ पौधे की भी सेवा करो ना अरे बाबा आज जैसे तुलसी को रोज पानी देते हो ऐसे सब पौधों में दो जितना वो तो एक प्रतीक है जैसे पीपल में बांटते हो तो देखते हो वैसे सब वृक्षों में दिखे जैसे गाय में भगवान दिखता है वैसे सब में दिखे तो ये तो प्रतीक हैं, प्रतीक बोलते हैं उनको तो पूरा पूरा भगवान को पकड़ने के लिए ये उसकी उंगली पकड़ना है तो ये वर्ग भक्ति है वो मजदूर मजदूर शेख सेफ चाहता है मजदूर को कुछ न मिले वो कही रहे मजदूर चाहते हैं कि शेख के घर में जा रहे मतलब छीन ले अब इनको सेठ में भगवान नहीं है उनको मजदूर में भगवान नहीं है मधुभ का चार सुठ में भी भगवान मजदूर में भी भगवान तो हमारे मजहब का हम प्रेमी है मजहब के प्रेमी जो इस्लाम को मानता है वो हमारा प्यारा है तो जो गुरु ग्रंथ साहब को मानता है वो हमारा प्यारा है जो बाइब को मानता है वो हमारा प्यारा है अलग अलग प्यारा अलग अलग मतभक्त का है वही चर्च में है वही मस्जिद में है वही मंदिर में है वही हिंदू मुसलमान ईसाई में है मधक्त का भगवान में भगवान की भक्ति माने सर्वेश्वर सर्वरूप भगवान सर्वव्यापी भगवान सर्वेश्वर भगवान सर्वातीत भगवान सर्वात्मा भगवान सबके प्रति प्रीति देखो आपका मन भगवान में लगेगा जब तक आप कहोगे कि ये भगवान ये नहीं तब तक, तक जहां भगवान नहीं है वहां या तो द्वेष होगा या तो उपेक्षा होगी और जहां आज तुम्हारा दिल, दिल बिगड़ जाएगा बोला द्वेष तुम्हारे दिल में ही तो रहेगा ना तो आग तो लगेगी ये भगवान नहीं है तुम्हारे दिल में लगेगी उपेक्षा करोगे तो तुम्हारा दिल ही रूखा होगा लेकिन जब सर्वत्र भगवत भाव होगा तो न किसी के प्रति द्वेश की आग जलेगी और न किसी के प्रति तुम्हारा हृदय रुक्ष होगा रूखा होगा लकड़ी मत बनाओ अपने हृदय को काट मत बनाओ अपने हृदय को देखना है वो क्या बन रहा है पत्थर बन रहा है मनुष्य बन रहा है देवता बन रहा है जिन्हों मोदी चादी सोना आजकल तो रुपया चांदी का नहीं होता ना कुछ और किसी चीज का होता हम जानते हैं आ, उन्हीं के चिंतन में लगे रहोगे उन्हीं का मनन करोगे उन्हीं की भक्ति होगी तो या तो कागज के कारखाने में लिख भी बनना पड़ेगा नोट बनने के लिए और या तो पैसा बनने के लिए खजाने में जलाए जाओगे बाबा ठप्पा लगाने के लिए मुहर लगाने के लिए ध्यान दो जहाँ तुम्हारा मन जाएगा वही तो हो जाओगे नद भक्तो गो अपने हृदय को द्वेश से पूर्ण मत करो उपेक्षा से पूर्ण मत करो प्रेम से प्रेम से परिपूर्ण करो अपने हृदय को एक महात्मा ने हमको सुनाया था स्वामी तुलसीदास जी चित्रकूट से नासिक जा रहे थे। बड़ा कंघोर जंगल जंगल में से छोटा सा मार्ग था, था। वहाँ कौन मिले चले तो जा रहे थे देखा दूर एक स्त्री पुरुष हैं और रास्ते पर ही सहवास कर रहे हैं देखो ये सोचा कि मैं ये नहीं कि ये लोग गलत काम कर रहे हैं रास्ते में कर रहे हैं हैं बेसरम हैं ऐसे नहीं सोचा हूँ ऐसे सोचा कि मैं इधर से जाऊंगा तो इनके सुख में बाधा पड़ जाएगी हमारी वजह से किसी से सुख किसी के सुख में दुखी डालना तो ठीक नहीं है जाना जरूरी है क्योंकि शाम हो जाएगी तो जंगल में हम कहां बट देंगे रास्ता मालूम नहीं तो महाराज आग बंद कर और आग बंद करके गंदा खटकाने लगे नासिक जाने का रास्ता किधर है कोई अंधे को रास्ता बताओ और चिल्लाने लगे और दोनों पक्ष तो स्त्री पुरुष ने कहा कि तो बाबा सीधे चले जाओ यही रास्ता है वो समझ गए के अंधे हैं ये तो देखेंगे ही नहीं कौन है क्या कर रहे हैं उनके सुख में बाधा डाले बिना गोस्वामी तो सीधा आगे निकल गए आगे जाके उन्होंने अपनी आंख खोली तो देखा उनके सामने सीताराम को भगवान आप यहाँ इस घोर जंगल में आप सीताराम सीताराम थी तारा, थी तारा। और तुलसीदास जब तुम अपना ऐसा दिल रखते हो कि ऐसे लोगों के सुख में भी तुम बाधा नहीं डालना चाहते तो ये तुम्हारा दिल हमारे हमेशा रहने के लायक है मैं तुम्हारे दिल में से ही निकल के हाथ में आया और हाथ में से निकल के रास्ते पर चला हुआ हमको ऐसा दिल चाहिए ना कि ज्यादा देर तक रखे ज्यादा दिन तक रखे हमेशा रखे और बार बार रखे बार बार निकाल दे कमारा क्या हॉबी हमको प्राइवेट काम करना है है ना? नम हाँ। हाँ। तो आप के काम में असर व्यस्त हो रहे हैं तुम चले जाओ काम जरा चोरी बेमानी कर ले तुम चले जाओ है न इस पैसे को ऐसा कीमती समझने वाले लोग हो ईश्वर की कीमत नहीं धर्म की कीमत नहीं मधो भव बोले भाई ये हमारे जीवन में कैसे आवे भक्ति कहाँ से आए सबको तो सीधे बताते हैं और मद जाति बताते मन मना भवो ये ज्ञान की प्रधानता है मद भक्तो भवो ये भक्ति की, की प्रधानता है और मद जाति भवो ये धर्म की, की प्रधानता है मेरे लिए यजन करो प्यास करूं प्यास तुम्हारे पास सोलह आने हैं तो संोलह आने हुआ करते अब सौ पैसे होते हैं सौ पैसे हैं तुम्हारे पास कहा अच्छा तो एक पैसा किसी को दो तो बोले इससे क्या होगा क्या फायदा होगा हमारा एक सौ एक हो जाएगा एक देंगे तो निनांय हो जाएगा एक तो एक कहां पर होगा? जाएगा लेकिन ये धर्म हुआ कैसे धर्म हुआ कि अपनी ममता का जो घेराथान स्व पर वो घट गया निनान्वे पर आ गया ये आपका आध्यात्मिक लाभ है पैसा बढ़ना लाभ है ये संसारी लोगों का ख्याल है और अपनी ममता का क्षेत्रफल कम होना ये आध्यात्मिक लाभ है सदा भदिया बोलो ओम नमो नारायण radio in na ारी नहीं जो बेदांतियों को तो होती है भक्ति करने के लिए ब्रह्मात्मा की एकता का ज्ञान जरूरी नहीं है परंतु किसकी भक्ति करना उसके बारे में पूरी जानकारी आवश्यक है क्योंकि भक्ति दो विभाग कर देते हैं एक भजनीय और एक अभजनीय किसका भजन करना है वो कौन है वो कैसा है तो वेदांत में विवेक होता है विवेक विवेक माने ये अनात्मा है और ये आत्मा है जो जो अनात्मा होता जाएगा वो छूटता जाएगा उसकी उपेक्षा जाएगी और जो जो आत्मा के रूप में मालूम करता जाएगा उसके प्रति प्रेम उभरता आएगा विवेक का मार्ग यह है कि आप दो चीज समझ लीजिए ये अच्छी है ये बुरी है तो बुरी से आपका प्रेम खिंचेगा और अच्छी के प्रति आपका प्रेम होगा तो धीरे धीरे संसार और ईश्वर इन दोनों के बारे में आप समझिए तो जितना जितना संसार समझ में आता जाएगा उतने उतना वो बंधन है उसमें पराधीनता है उसमें जड़ता है उसमें दुख है उसमें मृत्यु है पाप है पुण्य है नरक है स्वर्ग है और जितना जितना आत्मा समझ में आता जाएगा क्योंकि तो मैं से प्रेम सबसे ज्यादा होता है तो सहज प्रेम का विकास जो पहले से मौजूद है प्रेम आपके हृदय में वो प्रकट होगा हो, हो। विवेक प्रेम उत्पन्न नहीं करता है विवेक से अनात्मा की ओर से नजर रखती है और आत्मा के प्रति जो सहज प्रेम है उसका उल्लास होता है वो निराकरण होता जाता है बेफल होता जाता है और जब संसार और ईश्वर का विवेक करते हैं तो ये संसार है तो संसार में जड़ता है संसार में दुख है संसार में मृत्यु है और परमेश्वर जड़ नहीं है चेतन है सर्वज्ञ है वो दुःख नहीं है परमानंद रूप है वो दुख नहीं है परमानंद रूप है, है, है, है, है औ, उसमें जन्म मरण की गति नहीं है तो प्रेम करने योग्य तो ईश्वर तो भजनीय भजनीय के रूप में ईश्वर बरस श्रद्धा करते जाते हैं अब ईश्वर का विवेक भी दो तरह का होता है एक तो सारे जगत के मूल में सबसे परे है वो वो वो और एक विषय से भी पात इंद्रियों से भी बात मन से भी बात बुद्धि से भी पात हमारे जागृत स्वप्न सुसुक्ति से भी पात सबका नियंत्रण सबको तो अपने कंट्रोल में रखने वाला हमका प्रविष्टा सात तो का तो जब दूर ईश्वर का विवेक करेंगे सब तो पहले श्रद्धा होगी और श्रद्धा होने पर उसका भजन होगा और भजन होने पर रस आवेगा और यदि अंतर की ओर ईश्वर का विवेक करेंगे कि वो तो हमारे हृदय में है तो आप देखेंगे कि वो कितना भक्त है कितना दयालु है कितना अनुग्रही है आपके रोम रोम पर उसकी कृपा बरत रहे हैं और दूर देखेंगे तो विश्वास करना पड़ेगा दूर की वस्तु पर विश्वास करना पड़ता है और अंतर की वस्तु धीरे धीरे दीखती जाते है तो अंतर्यामी ईश्वर और ये सारी सृष्टि सारा संसार एक विवेक है और ये सारा संसार दृश्यमान इसका मूल कारण परोक्ष एक विश्वास यह है तो आपको बताया कि आत्मा अनात्मा का विवेक जो है उसमें अनात्मा से वैराग्य करना पड़ता है और आत्मा से प्रेम सहज होता है और जब ईश्वर का विभाग करते हैं